श्रीमद भागवत गीता त्रियोदशो अध्याय श्री भगवान जी बोले हे अर्जुन ये शीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं हे है अर्जुन तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्त्व से जानना है वह ज्ञान है ऐसा मेरा मत है वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्त्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा बड़ी भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है पांच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा दस इंद्रिया एक मन और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और ग्रंथ तथा इच्छा द्वेष, सुख दुख स्थूल दे का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी नस्ताना क्षमा भाव मन वाणी आदि की सरलता श्रद्धा भहत्ती सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि अंत्यकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शीर का निग्रे इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आशक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित का सम रहना मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा चारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय अशक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है और इससे विपरीत जो है वे अज्ञान है ऐसा कहा गया है जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा वे अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही वे सब और हाथ पैर वाला सब और सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है क्योंकि वह संसार में सब को व्याप्त करके स्थित है वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आशक्ति रहित होने पर भी सब का धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है वह चराचार सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चार आचार रोग भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा तो दूर में, में भी स्थित वही है वे परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चिराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा तो वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है वे पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति तथा माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वे परमात्मा बहुत स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है सबके हृदय में विशेष रूप से वो स्थित है इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप भी कहा गया मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोगतापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमनता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है मैं सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं हे अर्जुन जितने भी स्थावर जंगल प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तो क्षेत्र और संयोग से ही उत्पन्न ज्ञान जा, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है क्योंकि जो पुरुष सब सम्भाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ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 तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण में सचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता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 में महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते ही इस प्रकार से त्रियोदश अध्याय संपोध